हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे श्रीमद् भागवत गीता यथारू अनुवाद तथा श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदंत स्वामी प्रा के द्वारा आप सब जानते हैं कि भगवान कृष्णा अर्जुन को इस भगवत गीता ज्ञान बताया क्योंकि अर्जुन लड़ाई करने के लिए राजी नहीं थे तो अर्जुन भगवान कृष्ण को कहीं कारण बताए जिससे अर्जुन का प्रस्ताव था लड़ाई नहीं करना अर्जुन बोल की यदि क्षत्रिय जाति तो मर जाएंगे तो सब सज, सजनों के रक्षक कोई नहीं होंगे और यदि हम गुरुजन मान्य गुरुजन और भाई बंधु मित्रों के साथ लड़ाई करेंगे वो धर्म के विरुद्ध है और ऐसे अर्जुन के कही अच्छा प्रस्ताव था लड़ाई नहीं करने के लिए तो भगवान कृष्ण दिया आदेश दिया आजून को को लड़ाई करने के लिए और उसके अलावा भगवान बताया अशोचन शोच स्व प्रज्ञावादांश भाषा सुना ना सुन चानु शोचन भी भगवान कृष्ण परोक्ष रूप से अर्जुन को बताया कि अर्जुन तुम मूर्ख हो तुम पंडित जैसे बड़ी बड़ी बात बोलते हो परंतु तुम कुछ भी नहीं जानते हो तो भगवान कृष्णा इस प्रकार अर्जुन को धमक दिया क्यों अर्जुन का क्या दोष आज एक्चुअली अर्जुन के सभी प्रस्ताव में बहुत गुण तो फिर भी दोष भी था और अर्जुन का तर्क में एक विशेष दोष था जो आज हम विश्लेषण करेंगे अर्जुन ने कहा एक गीता का प्रथम अध्याय और नंबर श्लोक किंग गोविंदा किं न जीवित नई कांक्षे ये कांक्षित कांक्षित श्लोक में अर्जुन कृष्ण को गोविंद नाम से संबोधित करते हैं गोविंद का मतलब भगवान और सब जीव सब प्राणी भगवान के अधीन है और भगवान गोविंद सब जीव के इंद्रियों को सुख देता है परंतु जीव का धर्म है जीव, सब जीव का मूल धर्म है भगवान कृष्ण की प्रीति के लिए भगवान श्री कृष्ण का सुख के लिए सब कुछ करना तो इसलिए भक्ति भक्ति शब्द का एक अर्थ है कि ऋषि केन ऋषि ऋषिकेश सम भक्ति रूप से सार्वपाधि तत्परत्न निर्मलम ऋषि केन ऋषि ऋषिकेश सैवनम भक्ति रूप इसका अर्थ है कि मन पूरा शुद्ध और निर्मल होना चाहिए सब भौतिक उपाधियों से मुक्त होना चाहिए इसके बारे में और भी चर्चा बाद में होगी में तो इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि यदि हम लड़ाई करेंगे और हमारे सब गुरु भाई बंधु आत्मीय स्वजन तो मार जाएंगे तो उससे हम कैसे से ही सूख मिलेंगे हम राजा होना चाहते हैं को उनका राज सिंहासन देने के लिए राष्ट्रपी कार्य है तो उस हम युद्ध करना चाहते है राज्य प्राप्त करने के लिए परंतु हम यदि राजा है और कोई प्रजा नहीं है सब बाहर जाएंगे तो वो राज नहीं कैसे सुख होगा नहीं राजा हूं लेकिन कोई प्रजा नहीं है तो इसका आर क्या है तो ऐसे ही सब लोग छोटे राजा है हार एक मकान में एक है, छोटा राजा और कौन है हम दो हमारे दो तो मेरी बेऊी और हम दो हमारे दो मतलब बेवी है लड़की है और एक कुत्ता है तो ऐसे ही मैं हम दो हमारे दो मैं मैं अपने घर का राजा हूँ लेकिन वो वो वास्तव तो राजा नहीं का मतलब विशाल ऐश्वर्य महान भूमि युधिष्ठिर महाराज केवल राजा नहीं थे तो सम्राट थे आ, का प्रस्ताव था तो कि यदि हम लड़ाई करेंगे और हम राजा तो वापस प्राप्त करेंगे और हमारे सब आत्मीय स्वजन भाई बंधु वो प्राप्त करने में मौजेंगे तो इसमें हमारा सुख क्या होगा हम राजा लेकिन दुखी उसमें हम कुछ भी सुख नहीं मिलेंगे तो यही अर्जुन का दोष है दोश था चिंतन था अर्जुन का दो बार इस श्लोक में कहते हैं किंग राजे न गोविंद किंग भोग का भोग शब्द कहते हैं यही शब्द आते कांशी चंद हो राजा भोगा सुखाने चंद दो बार अर्जुन कहते भोग एक बार कहते सुख एक बार बोलते बांश मतलब आकांक्षा। तो मे और मेरा मेरा स्वाद, मेरी संपत्ति ये अर्जुन का चिंतन था वो अर्जुन का दोष था लास्ट में अर्जुन श्री कृष्ण का नित्य पार्षद है और इन उनका हृदय में कुछ काम क्रोध लोभ इत्यादि प्रवेश नहीं कर सकते पूरा शुद्ध निर्मल है और उनका हृदय में सदैव शुद्ध चेतना है तो सदैव सोचते रहते तो कैसे श्री कृष्ण की प्रसन्नता होगी और सब कुछ जो शुद्ध भक्तों कहते हैं तो केवल कृष्ण का सुख के लिए भक्तों सभी कार्य करते हैं परंतु इस श्री कृष्ण की लीला शक्ति से इस घटना में अर्जुन एक मोहित बद्ध जीव जैसे कहते हैं कि यदि हम ऐसा क्या करेंगे हम सुख नहीं मिलेंगे इसलिए मेरी इच्छा नहीं है ऐसा क्या करना अच्छा हो मैं योगी बन जाऊंगा मैं क्षत्रिय नहीं होऊंगा मैं योगी बन जाऊंगा जंगल जऊंगा तपस्या करूंगा तो ऐसे अर्जुन निराश हो गया तो यही अर्जुन का दोष था कि अर्जुन का उद्देश्य तो दुर्योधन का उद्देश्य से भिन्न नहीं था अर्जुन बोले कि दुर्योधन और उनके सब भाई लोभो फाथ चेत था लोभो पथ चैतर इसका मतलब की दुर्योधन चेतन में लोभ ज्यादा था इसलिए वो लोभ से वो अंधा था था उसका नहीं तो में प्रयोजन नहीं था यदि जो योजन स्वीकार किया कि ठीक है युधिष्ठिर जो आपका उत्तराधिकारी है तो ले लो तो यदि जो योजन राजी था तो दुर्योधन भी राजा हो सकते और युधिष्ट एक साथ दोनों राजा हो सकते परंतु जो योधन तो बुद्धि राक्षासी बुद्धि जो दुर्योधन की थी तो इसलिए ही लड़ाई करने का जरूरत था धर्म पालन करने के लिए और जैसे ऐसा दो भी राजा नहीं हो क्योंकि आगा राजा नष्ट तो प्रजाओं भी नष्ट होते हैं दुर्योधन की चेतना नष्ट, करने के लिए लड़ाई करेंगे। तो इस प्रकार अर्जुन का दिमाग, अर्जुन का विचार और दो योजना के का विचार तो लगभग एक ही था अर्जुन तो एक सामान्य स्वाथ अभिलाषी बद्ध जीव जा कहते हैं तो यही दोष था ए, एक दोस्त था एक और महान दोष था कि अर्जुन तो केवल देहात्म बुद्धि से बोल रहे हैं देहात्म बुद्धि का मतलब अब ऐसे सोचना कि इस शरीर में हूं मैं भारतीय हूँ मैं गुजराती हूँ मैं ब्राह्मण हूं मैं इंजीनियर हूँ यही मेरी पत्नी है ये मेरा माख्यान है मैं और मेरा अहम मैं मैथी यही मा एक बुद्धि है क्योंकि इस गीता में श्री कृष्णा विस्तार रूप में वर्णन करेंगे कि शरीर है है परंतु हम जो आत्मा का मालिक हम शरीर का पायल के पहले हम थे और शरीर का पतन मारम के पश्चात हम रहेंगे तो इस जीवन मानव जीवन जो भी शरीर हम धारण कहते हैं लाख प्रकार की जीव जाती है तो जो भी शरीर हम धारण कहते हैं तो वो जीवन वो क्षणिक है परंतु आत्मा सनातन है तो इसलिए केवल शरीर के बारे में शरीर का स्वार्थ के बारे में चिंतन करना मूर्ख है तो अभी हम इस दोष के बारे में चर्चा करते हैं कि अर्जुन शरीर के साथ आत्म परिचय करके अर्जुन सोचा रहा था कि यदि हम लड़ाई करेंगे तो उससे हमारा सुख हम बास्तव सुख प्राप्त नहीं करेंगे तो इसलिए लड़ाई नहीं करना अच्छा हो तो इस भगवगी गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कि भोगता है कृष्ण जीव तो भोगी नहीं हो सकते ये भव बंधन का कारण है हम किस किसलिए इस भौतिक संसार में है क्यों पुनरा पी जानन पुनरा पी मारान पुनरापी जानन जठनम कैसे इस संसार चक्र छैव चलते रहते इसका कारण क्या है हमारा उद्देश्य से हमारा गलत उद्देश्य से हम माया में फंस गए हैं और वो गलती क्या है ऐसे सोचना कि इस जगत और सब कुछ जो जगत में है हमारा भोग के लिए है सब कुछ जो हम देखते हैं सब ध्वनि जो हम सुनते हैं और सब विषय जो हम इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं हम उस सब को हम चाहते हैं अपना अपना इंद्रिय इंद्रिय सुख सुख सुख के लिए। परंतु तो कोई नहीं है गीता में श्री कृष्ण इसके के बाद में बहुत चर्चा होगी एक श्लोक है कि यही संघ स्पर्श जब होगा दुख यो आद्यंत न थी शूराम इस सब लोग सब प्राणी सब कुछ जो करते हैं हर क्षण में सब प्राणी सब कुछ जो कहते किस लिए करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए परंतु शुभ नहीं मिलते कैसे सुख प्राप्त करना चाहते हैं इंद्रियों के द्वारा परंतु वो शुभ तो शुभ नहीं है चुच अति सुख होते परंतु साथ साथ महान दुख होते। श्रीकृष्ण क्या करते अर्जुन तो का दोष था अर्जुन ने सोचा कि मैं भोगी हूं मेरा अधिकार है जगत को भोग करना परंतु समझना चाहिए कि जगनास कृष्ण जो तो जगत के मालिक है वे भुक्ता है और सब कुछ जो हम करते हैं तो केवल कृष्ण का सुख के लिए ही करना चाहिए भगवदगी श्री कृष्ण कहते हैं हम ही सर्व सर्वयज्ञान भुक्ता चा प्रभु रेवचा सब सर्व यज्ञ में यज्ञ भुक्ता है यज्ञ प्रभु है कृष्ण और वैदिक संस्कृति में सब लोग सब कुछ जो करते हैं तो यज्ञ के लिए ही है करते हैं ज्ञ का मतलब समर्पण सब वस्तुओं जो उत्पादित होते हैं हमारे कार्य से तो यज्ञ में समर्पण करना चाहिए तो जो सोचते है कि मैं ईश्वर हूं मैं भोगता हूं सब कुछ जो जगतमय है तो मेर सुख के लिए है ऐसे व्यक्ति असुर या राक्षसुर भगव गीता में श्री कृष्ण कहते हैं राक्ष राक्षसी बुद्धि इस प्रकार है ईश्वर अहम भोगी सिद्ध हो हम बलवान सुखी विशेषकर ये दो तो वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बद्ध जीवन सोचते कि ईश्वर कौन है मैं मैं सब कुछ नियंत्रण करता हूं आई मैन कंट्रोल ईश्वर ईश्वर हम अहम भोगी सब कुछ जो जागरण है मेरा भोग करने के लिए है तो इस प्रकार का दंभ मूर्खता है और ये राक्षसी पुति है तो अर्जुन जो तो महान सद व्यक्ति है शुद्ध भक्त यश भक्ति भगवक्त किंच सम थे सूरा जो भगवान के कृष्ण के समर्पित भक्त है उनका चरित्र में सब सदगुण उपस्थित होते हैं सब दैव गुण उपस्थित होते हैं। तो श्री अर्जुन तो साधारण व्यक्ति नहीं थे शुद्ध भक्त वहां भगवान भक्त भाग। परंतु कुरुक्षेत्र में थोड़े समय में श्री कृष्ण की लीला शक्ति से विमोहित हो गया और इस प्रकार जैसे बग कि ईश्वर भोगी यदि हम, हम, हम लड़ाई करेंगे तो उसमें हमारा सुख क्या होगा जब तक हम सोचते हैं तो कैसे मेरा सुख होगा तब तक हम सुख नहीं मिलेंगे देखिए आप सब देखिए जगत में इतने होते क्यों हम सब कुछ जो हम कहते हैं हम सुख के लिए करते हैं परंतु हम खाली दुख में हैं तो so, हमारे कार्य में हमारे प्रयास में क्या दोष है जिससे सुख प्राप्ति नहीं होते केवल दुख प्राप्ति होती है तो so, इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर हम मिलते हैं गीता में ये भगवद गीता कोई सांप्रदायिक शास्त्र नहीं है गीता है, तो पूरा मानव जाति के लिए, मृत्यु का समय मृत्यु महान परीक्षा है उस समय हम उस स्थिति में प्रवेश करेंगे जिसमे कुछ भी दुख नहीं होगा हम चिड़ का सनातन पूर्ण सुख में रहेंगे इस उपदेश हम भगवदगीता नहीं होते परंतु पहले समझना चाहिए कि इस अवस्था जो हम वर्तमान में है इस अवस्थ हमारे लिए खुशव नहीं है इस अवस्था में हम दुख में होते हम दुखी होते क्यों ऐसा पूछना चाहिए विशेषकर आधुनिक युग में का प्रभाव इतना जिंदगी इतना फास्ट होते है। और इतना इतना व्यस्त काम, का। काम काम काम काम काम आधुनिक जीवन में क्या है काम काम काम काम काम काम सोलह घंट सत्र अठारह घंट दिन में। और अगर थोड़ा से समय मिलते तो क्या कहते हैं तो कुछ बी पीते है यूजेस प्रोग्राम वॉच करते है टीवी पर ऐसे प्रोग्राम देखना अच्छा है टीवी पर ऐसे नहीं करना चाहिए लेकिन एक्चुअली और ज्यादातर प्रोग्राम जो टीवी है तो मनोरंजन है मननाशन है तो इस मानव जन्म प्राप्त करके इस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए तो हम सुख चाहते है लेकिन नहीं मिलते और हम इतने सब प्रयास करते है होना धनी होना परंतु एक दिन आएगा जिसमें हमारा सब प्रयास तो पूरा नष्ट हो जाएगा समय मृत्यु बोलते हम खाली हाथ आते ही खाली हाथ जाते हैं। और बीच में हम इतना संघर्ष करते बड़ा होना तो जीवन का क्या उद्देश्य है सुखी होना वो सही है परंतु इंद्रिय सुख से सुख नहीं मिलते इंद्रिय सुख का मतलब एक्चुअली इंद्रिय सुख तो नहीं है इंद्रियों के द्वारा वो अनुभूति जो हम मिलते वो दुख का कारण है इसको समझना चाहिए आज अर्जुन नहीं समझे इसलिए आयसा बहुत है यदि हम लड़ाई करेंगे हम सुख नहीं मिलेंगे इसलिए लड़ाई नहीं करना अच्छा हो एक्चुअली अब जून का प्रस्ताव आना था कि हे गोविंद वो जय आदेश वो जय क्या करना है जिससे आप सुखी होंगे यही जीव का धर्म है कृष्ण की सेवा करना हमारा सबका सब कुछ जो हम करते हैं कृष्ण का सुख के लिए ही करना चाहिए यदि हम करेंगे हम सुखी होंगे और यदि हम कृष्ण को भूलते हैं और अपना स्वाद के लिए अपना इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करते हैं हम सुख नहीं मानेंगे ये बात बहुत है, लेकिन लोग नहीं समझते इसलिए भगवद गीता सुनना चाहिए आप सुनिए, सुनिए, और धीरे-धीरे आप सब कुछ समझ लेंगे और आप भी सुखी होंगे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, रामा हरे हरे